Jai Jai Sri Krishna, Jai Jai Sri Krishna. Jai Jai Uria Goria, Prabhu Japa Bhaktabandha. Jai Jai Sri Krishna, Jai Jai Sri Krishna. Omraa Sapthi Nitya Daya. आमार कृपा करी देह बुद चरविंद देह बौध चरण जय गौर हरी वो बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री निदाय गौर हरी श्रीगोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारम हरि गोविंद जय जय रा राम यमुना मख श्री गोबिंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री हारम हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय ओं नम नमो भगवत ओम जयति पान सत्यवती हृदय विश्वसर्ग विसर्गा हृदय प्रवर्ति वंदे चैतन्यारायण नमस्त नरम चयी व्यास जन्मधनशला तस्मै चक्षुर्मी तम ये नो तस्म श्रीगुरेली सब्य मानव नाराय छाकुभ्य कृपा सन्दुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणां करुणाबराशे हे दुर्गति जनक दयावलोक हे भट्टी उम्म सुमती रघुनाथ दास दयावन बिहारी नारायण परम श्री चैतन चरतामृत श्रीम महाप्रभु अपने निज सिद्धांत का स्थापन करते हुए श्री प्रकाशानंद जी से काशी में सन्यासियों की सभा के बीच में वैष्णव तत्व का स्थापन करते हुए श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रीमद भागवत संबंध अभेय और प्रयोजन तीन पदार्थों का निरूपण करता है अठासीवी प्यार है पच्चीस में परिच्छेद की लाल बड़े शक्ति संचार श्री संबंध तत्व का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा जिस अर्थ को स्थापित किया जाए शास्त्रों का अर्थ के साथ में विषय के साथ में जो संबंध है उसका नाम है संबंध तत्व शास्त्र है वाचक और ब्रह्म परमात्मा भगवान यह है वाच्य वाच्य वाचक का जो संबंध है उसको उपास्य रूप में स्थापित किया जाएगा शास्त्र जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं उनका जो प्रतिपाद्य पदार्थ है उसको संबंध तत्व तो कहेंगे वाक्यों के द्वारा शब्दों के द्वारा जिस तात्पर्य को अंत में निश्चित किया गया वही संबंध तत्व तो है वही उपास्य तत्व तो है तो संबंध त्व का तात्पर्य है उपास्य तत्व भगवान उसी उपास्य तत्व का निरूपण करते हुए कह रहे हैं इन तीन चीजों का करते हुए कह रहे हैं श्री श्रीमदभागवत की चतुश्लोकी उसको श्रीमद महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्ञानम परमें यद विज्ञान समन्वित सरहस्यम तदंगम च्रहण गया बोले अरे हे प्रकाशानंद जी भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मेरा परम गु ही जो ज्ञान है जो विज्ञान से समन्वित है जिसमें रहस्य जुड़े हुए हैं और उस रहस्य को प्राप्त करने का अंग माने जो साधन है इन चार चीजों का मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं ज्ञान विज्ञान रहस्य और रहस्य को प्राप्त करने के अंग माने साधन ज्ञान विज्ञान रहस्य और साधन ये चार चीजों का चार श्लोकों में श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी में मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा ज्ञान किसका नाम बोले अनेक वस्तुओं में एक ही वस्तु से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न होना देखना इसका नाम है ज्ञान एक वस्तु से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई अर्थात जहां पर शक्ति युक्त भेद युक्त अभेद की प्रती हो उसका नाम है ज्ञान और भेद में केवल एक पदार्थ को देखना इसी का नाम है विज्ञान तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर है जहां एक वस्तु से अनेक वस्तुओं को देखा जाए एक वस्तु में अनेक वस्तुओं को देखा जाए उसका नाम में ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य है सभी वस्तुओं में केवल एक वस्तु का ही दर्शन करना तो मैं ज्ञान का निरूपण करूंगा परम हम परम गोपनीय जो ज्ञान है उसका मैं तुम्हारे सामने निपण कर रहा हूं परम गोपनीय ज्ञान कौन है बोले भगवत तत्व ये ठाकुर आगे बताएंगे विज्ञान समन्वित अनुभव सहित जो ज्ञान है आज अनुभव अनुभव सहित जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम ही है विज्ञान शास्त्रीय किताबी जो ज्ञान है उसको कहेंगे ज्ञान और जो अपरोक्ष रूप में अनुभव हुआ उसका नाम है विज्ञान तो ज्ञान में परोक्षता हो सकती है परंतु विज्ञान उसे कहेंगे जो अपरोक्ष होकर के मेरा है उस विज्ञान का मैं तुम्हारे सामने निरूपण करता हूं क्योंकि ज्ञान की एक विशेषता है कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त होता है ज्ञान फल व्याप्त नहीं होता जब तक मन की वृत्ति रहेगी तब तक कही न कहीं ना कहीं द्वैत बना रहेगा इसलिए भले यह कहा गया हो सर्वम खतु ये विज्ञान की स्थिति नहीं है अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति नहीं है त्मसी कहा गया यह भी अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति नहीं है सोहम ऐसे बचन कहे गए वो भी अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति नहीं है अभी मोक्ष की स्थिति नहीं है कहीं मन की वृत्ति बनी हुई है जहां ज्ञान तत्व रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान को भी खाए और साथ ही साथ में अधिष्ठान को भी खाए जैसे दिए की लोह वह अंधकार को भी खाएगी और बत्ती को भी खाएगी जिसमें वो विराजमान है इसी प्रकार ज्ञान वृत्ति को भी नष्ट करेगा और ज्ञान अज्ञान को भी नष्ट करेगा जब वृत्ति नष्ट हो जाएगी तो ईंधन के समाप्त होने पर जैसे अग्नि उसका लोप हो जाएगा इसी प्रकार वृत्ति के समाप्त हो जाने पर जो बाह्य वस्तु हैं उन सारी बाह्य वस्तुओं का लोप हो जाएगा और फिर स्वरूप भूत जो अनुभूति है आनंद की अनुभूति वह भूत आनंद की अनुभूति होगी उसमें ज्ञाता और गे इनके बीच में ज्ञान का पर्दा नहीं रहेगा ज्ञाता गेह के बीच में ज्ञान का पर्दा हट करके तब विज्ञान की परिपूर्ण रूप से अनुभूति हो जाएगी तो भगवान कह रहे हैं मैं तेरे सामने ज्ञान का वर्णन करूंगा ज्ञान पदार्थ कौन है मैं हूं विज्ञान पदार्थ कौन है विज्ञान पदार्थ का तात्पर्य है मेरी सारी शक्तियां उन शक्तियों को भी समाहित करके शक्ति सहित अपरोक्ष मेरा अनुभव होगा आत्मा के द्वारा अनुभव होगा आत्मा और परमात्मा ब्रह्म इन दोनों के बीच में जीवात्मा और ब्रह्म इन दोनों के बीच में ज्ञान का पर्दा भी हट जाएगा उसका नाम फिर विज्ञान है अनुभूति जन्य जो ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान उसका नाम विज्ञान है उसका मैं तेरे सामने वर्णन करूंगा सर रहस्यम इनमें रहस्य क्या है बोले रहस्य है भक्ति श्री श्रीघर स्वामी पार गुरुपण करते रहस्यम भक्ति भक्ति ही रहस्य है आनंद की प्राप्ति हुई और आनंद का अनुभव नहीं हुआ तो ऐसा आनंद किस काम का आनंद हो आनंद का अनुभव न हो तो ऐसा आनंद किस काम का इसलिए आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए और आनंद की पूर्ण अनुभूति वह भक्ति में ही होगी श्री कृष्ण के माधुरी की पूर्ण अनुभूति भक्ति के द्वारा ही हो सकती है इसलिए प्रकट अनुभूति को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही रहस्य होकर के विराजमान है सार्यम वह रहस्य है और अंगमचो उस रहस्य की प्राप्ति किससे होगी बोले अंग अंग माने साधन भक्ति के द्वारा ही प्रेम लक्षण भक्ति की सेवा भक्ति की प्राप्ति होगी जैसे कच्चा आम ही पककर के मीठा आम बनता है इसी प्रकार साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होती है ग्रहण गदित इसको मैं तुझे, तुझे कह रहा हूं तू अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है मेरी वाणी से ही समझा जा सकता है इसलिए शास्त्र के वचनों का भगवत कृपा के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है जब तक भगवत कृपा नहीं है तक, तक शास्त्र के वचनों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है मैं तुझे कृपा के द्वारा सिखाऊंगा उसको तू ग्रहण कर यहां पर वेद की स्वयं प्रमाणता भगवान निरूपण करे हैं वेद परतप प्रामाण्य नहीं है स्वतः प्रामाण्य है इस बात को ग्रहण गलत कहकर करके भगवान दिखा रहे हैं कि मैं उनको नूपन करूंगा उसको तो ग्रहण कर तो ज्ञान माने ब्रह्म तत्व या ब्रह्म परमात्मा भगवंत भगवत तत्व वा परम परम गु है शास्त्र का प्रतिपाद्य है विज्ञान समन्वयतम वह अपरोक्ष ज्ञान से युक्त हो करके तब विराजमान होगा जब शक्तियों का स्वाभाविक अनुभव हो जाएगा सरहस्यम रहस्य आह्लादी शक्ति की सारांश में समवेद जो सम्वित नाम करके अपने आप को प्रकाशित करने की जो शक्ति है उससे युक्त जो एक अंश है आह्लाद् शक्ति का वह अंश श्री कृष्ण की कृपा से गुरुदेव के माध्यम से साधक के हृदय में कहीं अवतरित होगा और वही स्थायी भाव बन करके जब विराजमान होगा वह स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव की संपत्ति से युक्त हो करके अभिव्यक्त हो करके जब परम आस्वादिनी होगा परम आस्वादि होने का तात्पर्य है आवरण भंग हो करके जब विराजमान होगा इस भगनावरण स्थाई भाव की जो स्थिति है उसका नाम रस निष्पत्ति है उस रस निष्पत्ति को तू प्राप्त करेगा यही तीन तत्व तो आमी कहल तुम्हारे ये तीन तत्व तो मैं तुमसे कह रहा हूं जीव तुम्हें यही तीन नारी जाने में जाने वाले अरे ब्रह्मा तू जीव कोटि में है तू इन तीनों तत्वों को स्वयं नहीं जान सकता है मैं जब तू उसे कहूंगा तब तू उनको जान लेगा और श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री श्री राधिका रमन चरण दास जी महाराज बड़े बाबा वे एक बात कहते थे उनके आखर हैं कि कोई सुनाता है तो सुनने में आता है और कोई दिखाता है तो देखने में आता और ये आचार्य इतने कृपालु हैं कि ये आंख में उंगली डालकर के दिखाते हैं देखो इस शब्द का ये अर्थ है वे कान में उंगली डालकर के दिखाते हैं देखो इस शब्द का ये अर्थ है तो जीव तुम्हें ऐसी तीन नारी में जाने वाले तू जीव कोटि में है तू शास्त्र के इस अर्थ को स्वयं नहीं जान सकेगा जब तक मैं गुरु रूप में अवतरित होकर के तेरे ऊपर कृपा न करूं, श्री गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। उन कृष्ण कृपा मूर्ति के द्वारा शास्त्र के एक वास्तविक तत्व को श्री गुरुदेव ही जब बताएंगे तब तू जान पाएगा ये छे अमार स्वरूप ये छे अमार स्थिति ये छे हमारे गुण कर्म षडेश्वरी शक्ति अब मैं तुझे बताता हूं मेरा स्वरूप कैसा है मेरी स्थिति कैसी है मैं कहां स्थित हूं और मेरे गुण कर्म षडईश्वरी कैसे हैं अर्थात अपने स्वरूप का भी वर्णन करूंगा और मैं अपने शक्तियों का भी वर्णन करूंगा मेरी शक्ति तीन प्रकार की है बहिरंगा शक्ति तटस्था शक्ति और स्वरूप शक्ति इन तीनों शक्तियों का भी मैं तेरे सामने वर्णन करूंगा अमार कृपाए स्थ सब तुम्हारे मैं यदि कृपा करूंगा तो ये सारी वस्तुएं तेरे हृदय में स्फुरीत होंगी कृपा के द्वारा स्फुरित होंगी तो अपने बल के द्वारा इनको नहीं जान सकता है अचिंत शब्द का यही अर्थ है अचिंत भी जहां पर कहा गया अचिंत का तात्पर्य है शास्त्र ने जैसा शक्तियों के विषय में और शक्तिमान के विषय में बताया है इसको जानने में केवल शास्त्र ही की दृष्टि को ही रखना चाहिए उसमें अपनी दृष्टि नहीं चलेगी यदि अपनी दृष्टि से विवेचन करोगे तो ना तो वस्तु सामने प्रकाशित होगी और ना तुम्हारा जो ज्ञान है वह ब्रह्म प्रमाद विप्लिप्सा और करण अपाटव मान इंद्रियों की अकुशलता इन पांच वस्तुओं से युक्त है ऐसी स्थिति में तुमको अपनी बुद्धि से उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही साक्षात जो श्री प्रभु ने कहा है उसके तात्पर्य को श्री प्रभु ही गुरुदेव के रूप में तुमको सामने बताएंगे वह बुद्धिग्राह्य नहीं है मन वाणी से परे होकर के विराजमान अतः उसकी व्याख्या श्री कृष्ण कृपा के द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुदेव के माध्यम से ही तुमको हो सकती है तो मेरी कृपा से ये सब तुम्हारे हृदय में स्फुर्त होगा एते ते बलि तीन तत्व कहले ताह ऐसा कहकर के भगवान ने तीन तत्वों का निरूपण किया बा श्लोक ज्ञानम का तात्पर्य है जिसमें ज्ञानम परम ज्ञान परमे विन्वितम ज्ञानम का तात्पर्य है कि मैं अनंत अनंत शक्तियों से युक्त हूं भेद युक्त जहां अभेद की प्राप्ति हो उसका नाम है ज्ञान जहां भेद में भेद का निराश होकर के केवल एक तत्व का बोध हो उसका नाम है विज्ञान तो अनुभव जन्य ज्ञान का नाम है विज्ञान जहां पर भेद दूर हो गए उपाधि दूर हो गई और जो तत्व है वह अपने आप को प्रकट कर रहा है वो हो गया विज्ञान और जहां सारे भेद भी दिख रहे हैं और उनके द्वारा सभी भेदों में एक ही पदार्थ विद्यमान है इस तत्व का ज्ञान है उसका नाम है ज्ञान तो भेद अनुसंधान सहित अवेद की प्राप्ति ज्ञान और भेद अनुसंधान रहित एक तत्व की प्राप्ति उसका नाम है विज्ञान प्रसिद्ध दौरान भेद अनुसंधान सहित एक तत्व की प्राप्ति इसका नाम है ज्ञान और भेद अनुसंधान रहित एक तत्व की प्राप्ति इसका नाम है विज्ञान ज्ञान कहीं अपरोक्ष होता है जबकि विज्ञान ज्ञान परोक्ष होता है जबकि विज्ञान अपरोक्ष होता है वह साक्षात होता है तो मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान तत्व का निरूपण कर रहा हूं विज्ञान तत्व में मेरी जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों के को मुझसे भिन्न करके तू नहीं देखेगा शक्ति शक्तिमान के भीतर समाहित हैं ऐसा तू जानेगा तो विज्ञान से संबंधित जो परम ज्ञान है उसको मैं दे रहा हूं और इसमें रहस्य क्या है बोल रहस्य है भक्ति अर्थात आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त कर देने पर भी यदि आनंद हो ब्रह्म की आनंद, आनंद की अनुभूति नहीं हो तो ऐसा आनंद किस काम का इसलिए भक्ति के द्वारा ही उस आनंद का पूर्ण आस्वाद होगा अतः श्रीघ स्वामी पाद ने कहा रास्यम भक्ति भक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति ही रास्य है और इसको तू अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता है भगवान के वचन को भगवान ही बताएंगे अब भगवान तो बताने के लिए आएंगे नहीं भगवान श्रीमद गुरुदेव के रूप में उपस्थित होकर के उस तत्व तो को बताएंगे तो ग्रहण गद्यतम मैंने जो वस्तु कही है उसको तू अब ग्रहण कर क्योंकि न दिखाए दिखता है न सुनाए सुनाई देता है इसलिए मेरी कृपा से उस वस्तु को तू स्वीकार कर यदि से भक्ति की प्राप्ति होगी ऐसा कहकर के भगवान तीन तत्वों का निरूपण करने लगे वे तीन तत्व कौन से हैं सबसे पहले ज्ञान तत्व का निरूपण करते हैं भगवान कह रहे हैं यावान अहम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म को तथा वो तत्व विज्ञानम अस्तुत मधुन यावान अहम मैं जिस वस्तु से बना हूं सारी वस्तुएं कोई न कोई रॉ मेटीरियल से बनी है उपादान कारण से बनी है मैं किस वस्तु से बना हूं बिल्कुल मैं किसी दूसरी वस्तु से नहीं बना हूं मैं स्वयं से ही बना हूं स्वरूप शक्ति उससे ही मैं बना हूं जगत बना है त्रिगुण तोड़, त्रिगुणात्मक वस्तु से पर मैं किसी त्रुण से बना हुआ नहीं हूं यावान का तात्पर्य है मैं सचित आनंद मात्र होकर के विराजमान हूं मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप सदमात्र सत उसका स्वरूप ही है चित उसका स्वरूप ही है आनंद उसका स्वरूप ही है तो सन्मात्र आनंद मात्र माने सचित और आनंद ये उसके स्वरूप ही हैं। एक शब्द में यदि हम कहेंगे तो कहेंगे मैं योग माया से ही बना हुआ हूं स्वरूप शक्ति से योग माया कोई चीज अलग है जब नहीं है ऐसी वस्तु से मैं बना हूं माने अपने स्वरूप से ही स्वरूप शक्ति से ही मैं बना हूं मेरा नाम नामधाम रूप लीला पर यह स्वरूप शक्ति से ही बना है मात्र माने ज्ञान ही मेरा स्वरूप है आनंद ही मेरा स्वरूप है चित ही ही माने ज्ञान मेरा स्वरूप है सत ही मेरा स्वरूप है तो यावन यावन की व्याख्या हो गई मैं किससे बना हूं माने मैं स्वरूप शक्ति से ही बना हूं मैं माने आम शब्द का जहां प्रयोग कर रहे हैं वहां अहम का तात्पर्य नाम धाम रूप लीला पर संपूर्ण वृंदावन सखी श्री कुंज ये सब मेरे ही अपने स्वरूप हैं आम, यथा है मेरे हृदय में जैसा भाव है वह भी मेरे अनुग्रह से ही प्राप्त होगा अर्थात श्री स्वरूप शक्ति से निस्वरूप शक्ति श्री से मैं कैसे प्रभावित हूं इसका प्रकट रूप यदि दिखता है तो रास में फिर कहीं दिखेगा यावान मेरा मैं जैसा मेरा स्वरूप है मेरे जैसे भाव है अर्थात भगवान का मुख्य भाव वह प्रेम वश्यता और भक्त भक्तवत्लता अनंत अनंत गुणों में भगवान के दो गुण प्रधान हैं यथा भाव करके प्रेम वश्यता और भक्त भक्तवश तो मेरा जो भाव है अर्थात मैं प्रेम से बीजने वाला हूं यह भी तू मेरी कृपा से जाने जान पाएगा तो यावाना हम मन में जिससे बना हूं अर्थात स्वरूप शक्ति से ही बना हूं सन्मात्र चिन्मात्र आनंदमात्र सचित आनंद ही मेरा स्वरूप भी है, है। भक्तवसलता ये दो मेरे ही भाव होकर के विराजमान हैं है रूप गुण कर्म को मेरे जो रूप हैं गुण हैं और कर्म हैं ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कूटस्थ स्थिति में वो परतत्व रूप गुण कर्म से रहित है ऐसा नहीं माना जा सकता है यदि कोई ये कहे कि कूटस्थ स्थिति में परतत्व में कोई रूप नहीं रह सकता है कोई गुण नहीं रह सकता है उसमें कोई क्रिया नहीं रह सकती है वो फॉर्म एक्शन और क्वालिटीज इनसे रहित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है मेरे रूप गुण कर्म ये सब के सर्व विराजमान हैं और भगवान में स्वरूप, भूत, रूप गुण कर्म यह रह सकते हैं जैसे तो भगवान सविशेष होकर के विराजमान हैं जैसे सत्ता सती भेदो भिन्न कालो नित्य इन तीन दृष्टांतों के द्वारा सत्ता है सत्य की व्यवस्था हो जाए स्थिति हो जाएगी भेदो भिन्न भेद भिन्न होकर के विराजमान यहां गुण की विशेषता हो रही है कालो नित्य काल नित्य होकर के विराजमान है यहां पर क्रिया की जो भिन्नता है वह कहीं स्थापित हो रही है तो भगवान में रूप गुण कर्म ये तीनों हैं सत्ता सती में रूप का वर्णन किया गया भेदो भिन्ना है इसमें क्रिया का वर्णन किया और कालो नित्य है इसमें गुण का निरूपण किया गया तो भगवान में स्वरूप भूत गुण भी हैं स्वरूप भूत क्रियाएं भी हैं और स्वरूप भूत रूप भी भगवान में विराजमान तो ये कहना कि कूटस्थ स्थिति में परतत्व में कहीं भी रूप गुण और क्रियाएं नहीं रह सकती हैं ऐसा नहीं है भगवान तर्जनी उंगली से अपने हृदय को छूते हुए कह रहे हैं कि यावल अहम मेरे जिस रूप मेरे जिस वैकुंठ भाए, वैभव तो मेरे परिकर इनका श्रृंगार इनका तू आयुध इनका तू जो दर्शन कर रहा है ये सब के सब मेरे ही अपने स्वरूप है और ये सब जैसे मैं सचित आनंद से ही बना हूं सचित आनंद ही मेरा स्वरूप है इसी प्रकार ये वैकुंठी की सारी वस्तुएं भी सचित आनंद रूप हैं ये त्रिगुणों का विकार नहीं है या वा नाम यथाभाव मेरा हृदय का भाव मेरा जो अस्तित्व मेरे हृदय का भाव वह भाव जैसा है उसी में बताता हूं और भगवान का भाव क्या है बोल भगवान के अनंत गुणों में दो गुण प्रधान हैं वो दो गुण हैं प्रेम वश्यता और भक्त वसलता इन भावों से युक्त होकर के विराजमान इनका परम निदर्शन प्राप्त होता है रास में जहां श्री प्रिया जी के आगे शाम सुंदर कह रहे हैं कि न रहे हम न पारे निर्वध्य संजय तो वो उनकी प्रेमवश्यता प्रकट हो रही है और यद्रूप गुण कर्म का करके, करके दिखाया कि होने पर भी मैं रूप गुण कर्म से युक्त हूं ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रूप नहीं होगा हां वो रूप प्राकृत नहीं है मेरे कर्म वह कहीं रजोगुण से प्रेरित नहीं हैं और मेरे गुण वे भी कहीं सत्व और से प्रेरित होकर के नहीं हैं। उस परतत्व में भी कहीं ना कहीं रूप गुण और कर्म ये रह सकते हैं जैसे सत्ता सती इसमें रूप है कालो नित्य इसमें गुण है और भेदो भिन्न इसमें क्रिया भी है व्यवहार में भी कभी कभी देखने में आता है हम कहने कह देते हैं या दीवार गिरना चाहती है तो क्रिया जो है वह कूटस्थ वस्तु में भी कहीं विराजमान तो भगवान में कूटस्थ स्थिति में भी स्वस्वरूप में कहीं लीला हो सकती है तथ मेरा जो चिन्मय स्वरूप है मेरे गुण कर्म भाव और स्वरूप इन सब को विज्ञानम अस्तुते इनका विज्ञान मेरी कृपा के द्वारा तुझे होगा तू अपनी बुद्धि के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है मन बुद्धि वहां से लौटाते हैं ठाकुर जिसको जितना अपना बोध कराता है उतना वह बोध कर पाता है इसलिए मेरे अनुग्रह से तुझे तत्त्व का विज्ञान होगा अब आगे व्याख्या कर रहे हैं सृष्टि के पूर्व शनिश्वर परिपूर्ण होकर के मैं विराजमान था सृष्टि पूर्व शनिश्वर पूर्ण अमि से अम्य प्रपंच प्रकृति पुरुष अमाते ही लय और उस समय मुझसे ही पुरुष रूप में गर्भ कारण्डवशाही श्री संकर्षण गर्भोदशाही श्री प्रद्युम और क्षीरोदशाही श्री विष्णु ये पुरुष रूप में तीन पुरुष प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष इनके रूप में ये तीनों उत्पन्न हुए और प्रकृति वावी मेरी ही एक शक्ति हो करके कहीं अभिव्यक्त हुई प्रकट हुई तो प्रपंच प्रपंच सारा प्रपंच मुझसे प्रकट हुआ प्रकृति और पुरुष ये दोनों भी मुझसे ही प्रकट हुए पुरुष माने संकर्ष प्रद्यु अनुरुध प्रकृति माने सत्व रह स्तंभ इनकी साम्य अवस्था और प्रपंच माने व्यक्त अवस्था तो व्यक्त अव्यक्त और व्य इन तीनों की प्रतीति मुझसे ही हुई साक्ष्य में जिसको व्यक्त अभ्यक्त गया, कहा गया वो मुझसे ही प्रकट हुए सृष्टि कौरी ताल मध्य आमि प्रवेशी मैंने त्रुणो के द्वारा सृष्टि करवाई और सृष्टि करने के बाद में उसके भीतर जब प्रवेश किया तब प्रवेश करने पर वे तत्व तो कहीं सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर सकने में समर्थ हुए नहीं तो वे समर्थ नहीं होते कोई वस्तु जो दिख रही है ये पुष्प पुष्प रूप में दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें ईश्वर ने प्रवेश किया हुआ है प्रवेश नहीं होता तो यह मैनिफेस्ट नहीं होता इसका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है इसका जो प्राकृत्य हो रहा है वो ईश्वर के अनुप प्रवेश के कारण ही हो रहा है तो सृष्टि करने के बाद में मैंने उनके भीतर प्रवेश किया प्रपंचीय किचु दिखे से ही अमि इसलिए शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं है शक्ति का स्वरूप वर्णन किया सर्वसंवादनी में शक्ति की परिभाषा दी कि स्वरूप काव्योन्मुख हम शक्ति शब्देना थे। स्वरूप ही कार्य अवस्था को प्राप्त करके वह शक्ति कहलाता है स्वरूप जब काव्योन्मुख होता है उसका नाम शक्ति जब कार्य हो जाएगा तो वह जगत बन जाएगा स्वरूप है ठाकुर ठाकुर में जगत को प्रकट करने की कार्य को प्रकट करने की ओर ठाकुर उन्मुख हुए यह हो गई भगवान की माया नाम की शक्ति और जब जगत के रूप में प्रकट हो गए तो वह हो गया जगत स्वरूप ही कार्योन्मुख अभी कार्य हुआ नहीं कार्य की ओर उन्मुख हुआ है तो ईश्वर की ऐसी सामर्थ्य ईश्वर का स्वरूप ही जब कार्योन्मुख होना चाहता है तो उसका नाम शक्ति है और जब वह कार्य अवस्था में प्रकट हो जाएगा तो उसका नाम जगत हो जाएगा जगत या जीव या कुछ भी हो जाएगा जगत या जीव कोई भी चीज बन जाएगी तो कार्योन्मुख स्वरूप में कार्योन्मुखम स्वरूप ही कार्योन्मुख हो रहा है अर्थात सेठ जी के पास में बहुत सारी संपत्ति है वे चाहें तो तिजोरी खोल करके पूरी दिखा दें चाहे तो नहीं दिखाए ये सेठ जी की इच्छा के ऊपर है ऐसे ही वो परत शक्तिहीन नहीं है क्रियाहीन नहीं है वह गुणहीन नहीं है उसने अपने गुणों को प्रकट किया नहीं इसलिए स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति शब्द के द्वारा अभेद होता है कहा जाता है जब शक्ति परिणाम के रूप में परिणत हो जाएगी तब वह कार्य जगत बन जाएगा परंतु शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है शक्ति शक्तिमान का ही कार्योन्मुख रूप है कार्य बना नहीं है परंतु कार्योन्मुख रूप है कार्य बनने की तैयारी है ऐसा जो स्वरूप है वो शक्ति कहलाएगा तो सृष्टि तार करवेशी मैंने सृष्टि की सृष्टि करके जब उसके भीतर प्रवेश किया तो जीव और जगत दिखने लगे प्रपंच देखे से ही आमी हे प्रपंच में जो कुछ भी दिख रहा है वह मेरा ही स्वरूप है शक्ति और शक्तिमान इनमें कहीं भेद और अभेद दोनों हैं शक्ति अलग भी दिखेगी और अलग है भी नहीं शक्ति के कार्य अलग भी दिखेंगे और अलग है भी नहीं जैसे कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिख रही है और कस्तूरी से अलग है भी नहीं निकली है कस्तूरी से ही इसी प्रकार अचिंत भेदाभेद रूप में जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है पुल्ले अविष्ट आमी पूर्ण हर प्राकृत प्रपंच पाय अमाते लय जब प्रलय काल आता है उस समय अविशिष्ट होकर के मैं ही एकमात्र बचता हूं प्रलय काल में अविशिष्ट होकर के मैं ही एकमात्र बचता हूं मैं ही पूर्ण हूं परंतु भगवान की एक स्थिति है कि पूर्ण से पूर्ण मादा है पूर्ण मेवा यहां पर भगवान वह कोई उनमें से कोई चीज हटी अलग हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान का भजन घट गया गुब्बारे में से यदि बैलून में से हवा निकाल दी तो बैलून का वजन घट जाएगा पर यहां पर भगवान में कोई वजन घटेगा नहीं और हवा भरी तो बैलून का भजन भर जाएगा ऐसा भी नहीं है यहां पर जो वस्तु है तो मैं पूर्ण हूं और पूर्ण होकर के अभिव्यक्त करता रहूं तब भी मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है मैं मुझ में कोई चीज न जोड़ रही है न घट रही है मैं पूर्ण होकर के ही विराजमान हूं प्राकृत प्रपंच पाए आमायतें प्राकृत प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है प्रपंच मुझसे अलग होकर के कोई नया बन नई जगह जाता हो वो नहीं है क्योंकि जगह भी मैं ही हूं जो स्पेस है वो भी मैं ही हूं इसलिए प्रपंच की स्थिति हो तब भी मैं प्रपंच की स्थिति नहीं हो प्रलय की स्थिति हो तब भी मैं इसलिए भगवान कह रहे हैं के अहम जो जिस वस्तु से बना हूं यथा भाव मेरे हृदय में जो भाव है कभी अपने आप को अभिव्यक्त करने का कभी नहीं भाव अभिव्यक्त न करने का वे सारे भाव मुझमें ही विराजमान है तो हृदय के अविशिष्ट होने पर भी मैं ही एकमात्र रह हूं ऐसा प्रतिज्ञा करके अब भगवान सबसे पहले ज्ञान तत्व का निरूपण करते हैं ये दो श्लोक को तो भूमिका में कहे पहले श्री को धैर्य देते हुए कहा कि मैं किस चीज का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं मैं तुझे ज्ञान विज्ञान और रहस्य इन तीनों को ग्रहण कर दे रहा हूं और तुझे तेरे ऊपर कृपा कर रहा हूं मेरी कृपा से तू ग्रहण कर पहले तो ये विषय तत्व को निरूपण किया फिर बता रहे हैं कि इस विषय तत्व में मुख्य वस्तु मैं ही हूं और अपने स्वरूप को बताया कि मैं काय से बना हूं मेरा क्या भाव है मेरे क्या रूप गुण कर्म हैं, इनको मेरी कृपा से तू ग्रहण कर अब ज्ञान तत्व का निरूपण कर रहे हैं ज्ञान का मतलब है अनेक शक्तियों के अनुसंधान रहित एक तत्व का विचार इसका नाम है ज्ञान और अनेक शक्तियों के अनुसंधान रहित एक तत्व का विचार इसका नाम है विज्ञान तो अब मैं ज्ञान तत्व का अनुरूपण कर रहा हूं कि अहमेव आसम अग्री सृष्टि के पहले ही था सत परम कोई दूसरी वस्तु मेरे अतिरिक्त नहीं थी सत असत जो कुछ भी वस्तु सत और असत है सत का तात्पर्य है कार्य और असत का कार्य का तात्पर्य है कारण तो जो वस्तु सत असत माने कार्य अवस्था में और सत माने कार्य अवस्था में और असत माने कारण अवस्था में थी वह उससे भी परे हो करके परम कारण होकर के मैं विराजमान तो मैं ही सबसे पहले था सद सत परम सत माने कार्य अवस्था में दृश्यमान जगत के रूप में जो दिखा और असत माने जो नहीं दिख रहा है अर्थात कारण के रूप में वह मैं ही हूं पश्चात अहम जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा यत ये एक जो दुश्यमान जगत है वो कहीं बाहर से नहीं आया यत कहकर के अभिन्न निमित्तोपादान में ही जगत के रूप में परिणत हो रहा हूं योग शिष्य तो अभिन निमित्तोपादान मैं ही हूं जगत का मशीन मैकेनिक और मैटर ये तीनों वस्तुएं मैं ही हूं मशीन अलग हो मैटर मे, अलग हो मैकेनिक अलग हो ऐसा नहीं है मैं ही जगत के रूप में अपने आप को परिणत कर रहा हूं मशीन चाक मिट्टी और कुम्हार तीनों वस्तु मैं ही हूं इसी का नाम वेदांत है भगवान वेदांत का निरूपण कर रहे हैं वेदांत उसे कहेंगे जहां पर अभिन्न निमित्तोपादान निरूपण हो जहां ईश्वर जगत का कर्ता तो है परंतु जगत नहीं है उसको हम वैदिक भले कहने वेदांत नहीं कहेंगे वेदांत कहेंगे उसे जहां पर अभिन्न निमित्तोपादान हो जगत को जगत के रचना के रचनाकार के रूप में क्रिश्चियनिटी भी ईश्वर को जगत का रचन, रचनाकार मानती है इस्लाम भी जगत को रचनाकार मानते हैं परंतु तो या उनका जो ईश्वर है गॉड वो जगत के रूप में परिणत नहीं हुआ जगत एक अलग वस्तु था जगत ईश्वर जगत की रचना करने वाला है कुम्हार अलग है मिट्टी अलग है परंतु तो वेदांत में भगवान कह रहे हैं कि पश्चात हम यो अवशेष तो पहले भी मैं था जब जगत है तब भी मैं हूं जब जगत नहीं है तब भी मैं ही जगत के रूप में जगत को अपने साथ में आत्मसात करके मैं विराजमान हो रहा हूं तो मैं स्वयं अभिन्न निमित्तों पदान होकर के विराजमान हूं तो यदे तत्व जो जगत दिख रहा है वह भी मैं ही यहां पर यदि सच्चे कह करके अभिन्न निमित्तोपादानता रॉ रोमेटियल भी भगवान है और उनके मैकेनिक भी भगवान है इस बात को दिखाया जो बचेगा वो भी नहीं हूं इस श्लोक में तीन बार अहम शब्द का प्रयोग हुआ है अहम अहमेव श्लोक के तीन बार पूर्णेश्वरी श्री ग्रह स्थिर निर्धार भगवान तर्जनी उंगली से अपने छाती को छूते हुए कह रहे हैं कि मैं ही पहले था मैं ही जब जगत है तब हूं जब जगत नहीं रहेगा तब मैं ही रहूंगा ये मैं कहकर के दिखा रहा है दिखा रहे हैं भगवान कि मेरा ये जो स्वरूप चतुर्भुज तू जो देख रहा है जिससे मैं नारायण रूप में तुझे उपदेश प्रदान कर रहा हूं यह मेरा स्वरूप चिन्मय है और केवल मेरा स्वरूप ही नहीं मेरे स्वरूप के साथ में मेरा जो वैकुंठध धाम मेरे परकर, मेरे आयुध मेरी शक्तियों को जो देख रहा है ये शक्तियां भी सबकी सब, सब चिन्हमय है ये कोई भय भ्रम से उत्पन्न हुई ये अहम अहम आम कह के दिखा रहे हैं खबरदार मेरे स्वरूप को प्राकृत करके मत मानना मेरा स्वरूप जो देख रहा है वह चिन्हमय होकर के ही विराजमान है तो पूर्ण ईश्वरी शिव स्थिति पूर्ण ऐश्वर्य शिव में मेरी सदा स्थिति है भ्रम के कारण माया के कारण मैंने कोई नया स्वरूप धारण कर लिया हो ऐसा नहीं है मैं इस नारायण स्वरूप में सर्वदा स्थित हूं यह स्वरूप कहीं भ्रम के कारण मुझ में आ गया हो ऐसा नहीं है शिव ग्रह ये मामा ने निराकार माने तारे बारे तरस्कार निर्धारण ये अहम अहम अहम और फिर एवं शब्द का जो प्रयोग किया गया इसके द्वारा मेरा शिव ग्रह मैं सना आकार से युक्त होकर के ही विराजमान जो भगवत शिव ग्रह को भ्रम वशात मायक मानते हैं माया के भ्रम से उत्पन्न मानते हैं जो भगवान के शिव को भ्रम के कारण त्रिगुणात्मक भ्रम के कारण कहीं मायक करके मानते हैं उनका निषेध कर रहे हैं बोल तो मेरा जो स्वरूप है आहम, आहम और शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि शिव ग्रह ये ना माने निराकार माने मेरे नाम धाम रूप वैकुंठ इनको जो नहीं मानते हैं और निराकार करके मानते हैं तारे तिरस्कार बारे निर्धारण वास्तव में मेरे अपराधी हैं भगवान के स्वरूप को निर्गुण मानना या कहीं अपराध की बात होगी क्योंकि भगवान की शरीर को भगवान के धाम को तुमने निषेध किया और भगवान की शक्तियों का निषेध कर रहे हो कोई शक्ति का निषेध करे तो याद तिरस्कार है जैसे प्राकृतिक लड़ाई में दो व्यक्ति लड़ रहे हैं गाली गलौज हो रही है और कहे अरे तुझमें कोई दम नहीं है तुझे एक हाथ से मसल दूंगा तो किसी की शक्ति है और शक्ति का निषेध किया तुझने क्या दम है तो शक्ति का निषेध किया तो तुझे उसका अपमान है साक्षात अपमान है ऐसे भगवान की शक्ति को स्वीकार न करके उनको यदि कोई निराकार करके मान रहा है तो तिरस्कार वो तिरस्कार ही कर रहा है भगवान कह रहे हैं अहमेव अहमेव अहमेव एम शब्द देकर के तीन बार भगवान और एम शब्द और लगा रहे हैं केवल आम आह आम ही नहीं कह रहे हैं एवं शब्द को भी तीन बार प्रयोग कर रहे हैं ऐसे भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप को कहीं शिव ग्रह को नित्य ही माना जाएगा सब शब्द हो ज्ञान विज्ञान विवेक इन शब्दों के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान का वेद के द्वारा ही विवेक होगा यही शब्द माने मैं शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञान विज्ञान का विवेक प्राप्त कराता हूं व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा उनके ज्ञान विज्ञान का विवेक प्राप्त नहीं कर सकता है अचिंत शब्द का सीधा सीधा अंतिम अर्थ होगा कि शास्त्र ने जैसे उनको कहा है उस रूप में उनको स्वीकार कर लो ये अचिंत शब्द का अर्थ है यदि आप अचिंत में बहुत सारी चीजें आई अचिंत भेदा भेद में अचिंत शब्द में बहुत सारी चीजें आएंगे अचिंत का मतलब है तर्कती एक अर्थ हुआ अचिंत का दूसरा अर्थ हुआ कि शक्ति परिणाम शक्ति के माध्यम से वह जगत के रूप में परिणत हो रहा है अचिंत का तीसरा अर्थ हुआ विरुद्ध धर्माश्रयता अचिंत का चौथा अर्थ हुआ अविकृत परिणाम स्वयं में उसमें विकार नहीं आ रहा है और जगत के रूप में परिणत हो रहा है जैसे कल्प वृक्ष चिंतामणि स्वयं में परिणत नहीं हो रहे हैं उनमें कोई विकार नहीं आ रहा है और कल्प से कहा जाए कि मेरे सामने लड्डू का थाल आ जाए तो थाल उपस्थित हो जाएगा कल्प में विकार नहीं हुआ और वस्तु सामने आ गई तो अविकृत कल्प वृक्ष अविकृत रहा और परिणाम को दे दिया उसने तो भगवान में भी स्वयं में कोई विकार आता नहीं है और वे जगत के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं जगत उनकी शक्तियां उनमें हैं समय आने पर प्रकट होंगी समय आने पर प्रकट नहीं होंगी अतः अचिंत्य का एक अर्थ हुआ कि कहीं आविर्भाव तिरुभाव तो परंतु इन पांचों चीजों को तरकातीता विरुद्ध धर्माश्रयता सशक्तिकता शक्ति का के द्वारा जगत की रचना होना शक्तियों का आविर्भाव तिरुभाव तो और अभिकत परिणाम ये जो छह वस्तुए हैं इनको एक शब्द में कहा जाएगा तो कह दिया जाएगा शास्त्री के एक में सब चीज आ गई शास्त्र ने जैसा बताया है वैसा तुम मानो तो यही सब शब्द है ज्ञान विज्ञान विवेक शास्त्र के द्वारा ही मेरे उस तत्व को जाना जा सकता है माया कार्य माया हरित आमी पांत ध्यान रखना चाहिए माया कार्य से मैं सदा अलग हूं अर्थात मेरा जो रूप देख रहा है वह कहीं भ्रम के कारण नहीं दिख रहा है वह माया के कारण नहीं दिख रहा है और भगवान के शिव ग्रह को यदि कोई प्राकृत करके मानेगा तो वह भगवत अपराधी भगवान में माया का स्पर्श नहीं है इसलिए माया कार्य मेरा जो शरीर है ये यदि कोई कह दे कि जिस भगवान ने सारे जगत को बनाया उसने अपने लिए अपना एक शरीर बना लिया कौन सी बड़ी बात है ना ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि भगवान का शरीर माया का कार्य नहीं है भ्रम के कारण भी भगवान का शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है वह भगवान का शरीर चिन्मय होकर के ही विराजमान है सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र बुद्ध की परिभाषा दी गई मात्र का अर्थ है स्वरूप सत उनका स्वरूप ही है चित उनका स्वरूप ही है आनंद उनका स्वरूप ही है ये सूर्या भाष स्थान ए भाषो आभाष सूर्य बिन स्वतंत्र ना हो प्रकाश जैसे सूर्य के चारों ओर एक गोला भी दिख रहा है परंतु सूर्य नहीं हो तो उसका प्रकाश नहीं हो सकता है सूर्य है सूर्य का गोला है गोले के बाहर किरणें हैं किरण के बाद में कहीं अंधकार है ये स्थानीय है ये कहीं स्वरूप नहीं है स्थानीय होकर के ये विराजमान है सूर्य कौन है स्वयं श्री मुरली मनोहर कृष्णचंदते चांद कला कृष्णस्त तो भगवान स्वयं वे हैं सूर्य सूर्य का गोला कौन सा हुआ सूर्य का गोला हो गया वह हो गया उनके परमात्मा उनके अनेक अनेक अवतार वे हो गए उनके गोले सूर्य की तो ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन चीज हो गई गोला कृष्ण हो गए, गए। स्वयं भगवान सूर्य सूर्य का जैसे गोला होता है वो तो गोला क्या हुआ बोले तो ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन चीज ही गोला हो गई जहां उनके गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं उसको हम कह देंगे ब्रह्म जहां दो गुण प्रकट हो रहे हैं सृष्टि पालन संहार और जगत का साक्षी वह हो गया उनका परमात्मा रूप और जहां वे लीला करते हुए भी विभिन्न लीलाओं को करते हुए भी विराजमान हैं कृपालता वह हो गया उनका भगवान रूप अब तीसरी चीज आई सूर्य सूर्य का गोलक उसके बाद में आई किरण किरण क्या है बोले किरण ही जीव की शक्ति है जो ईश्वर से भी जुड़ी हुई है और जगत की ओर भी होकर जो वस्तु प्रकट हो रही है अंधकार वह अंधकार भी वह हो गई माया तो जैसे एक सूर्य में सूर्य सूर्य गोलक सूर्य किरण और अंधकार ये चार वस्तु सूर्य की ही भाग हैं इसी प्रकार माया शक्ति भी सूर्य का भाग है जीव शक्ति भी सूर्य का भाग है ब्रह्म परमात्मा भगवान भी सूर्य का भाग है और स्वयं श्री कृष्ण वे भी सूर्य नारायण होकर के ही विराजमान हैं तो ये छह भास स्थान भाषे आभास जैसे सूर्य उनके स्थान पर सूर्य का आभाष एक आंखों की चकाचौंध के बाद में एक गोला भी दिखता है सूर्य बिन स्वतंत्र न नाग है और सूर्य के बिना उसका प्रकाश उस गोले का प्रकाश भी नहीं हो रहा है इस प्रकार जो माया है वह भी सूर्य का के बिना प्रकाशित नहीं होगी मायातीत हैले तो जो सूर्या भास के स्थान पर जो आभास प्राप्त हो रहा है माने अंधकार के कारण जो चकाचौ प्राप्त हो रही है सूर्य नहीं दिख रहा केवल प्राप्त हो रही है उसको हम अंधकार कहेंगे वो अंधकार भी सूर्य का ही एक अंग है और सूर्य के बिना माया का भी इस तरह से प्रकाश नहीं है एक दृष्टांत हमेशा ध्यान रखना चाहिए दृष्टांत जो है वो पूर्ण कभी नहीं होते हैं दृष्टान सर्वदा सर्वदा एक वस्तु का बोझ कराने वाले होते हैं दृष्टान्त परिपूर्ण कभी नहीं होते वे एकांश में ही दृष्टांत होते हैं सर्वांश में दृष्टांत नहीं होता मायातीत हैले है अमार अनुभव यदि कोई मायातीत हो जाएगा तो भगवान का अनुभव होगा ए संबंध तत्व कहे सुन आर सब ये मैंने तुम्हारे सामने संबंध तत्व का वर्णन किया अब इसके बाद में मैं अपनी शक्तियों का वर्णन करता हूं और शक्तियों को शक्तिमान में लीन करके जब मान लिया जाएगा तब वह भगवान का अपरोक्ष अनुभव होगा तो अपरोक्ष अनुभव उसकी प्रती कराने के लिए पहले परोक्ष अनुभव का शक्तियों का वर्णन किया जाएगा और फिर उन शक्तियों से युक्त मेरे स्वरूप का साधक साक्षात अनुभव करेगा किसी दूसरी बुद्धि के माध्यम से या वह किसी अन्य वस्तु के माध्यम से नहीं करके स्वयं अनुभव करेगा वो जो अपरोक्ष अनुभव है परोक्ष अनुभव का तात्पर्य है बुद्धि का प्रयोग करके या शास्त्र के माध्यम से उसका अनुभव किया तो अभी परोक्ष अनुभव है अपरोक्ष नहीं हुआ अपरोक्ष वो होगा जब समाधि में विराजमान होगा स्वयं उसका अनुभव करेगा उसका नाम है अपरोक्ष अनुभव वेदांत में भक्ति में भी सर्वदा अपरोक्ष अनुभव की ही महिमा अन्यथा जितना भी ज्ञान है वो सब किताबी है हम लोगों जैसा परंत ये जो महापुरुष हैं ये महापुरुष है, समाधि में उसका साक्षात अनुभव कर रहे हैं साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए कहीं उनकी शक्तियों का जो अनुभव है उन शक्तियों का अनुभव करना भी आवश्यक है अब शक्ति का अनुभव बता रहे हैं कि ऋत अर्थम यतीय तो न प्रतीयत चात्मी अर्थम माने भगवान अर्थम माने ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण कुछ भी कह लें पदार्थ हैं श्री कृष्ण जब कृष्ण नहीं हैं, माने, जब कृष्ण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं तब यत तो, यती जगत और जीव प्रतीत हो रहे हैं कृष्ण के अनुभव न होने पर यह जगत प्रतीत हो रहा है ये जीव अलग से मैं ही उपास हूं इस रूप में प्रतीत हो रहा है पंत न प्रतीय चात्मनि जब आत्म पदार्थ श्री कृष्ण आ जाएंगे तब यह जगत उपास्य रूप में प्रतीत नहीं होगा आत्मनी माने आत्म स्वरूप श्री कृष्ण उनके प्रकट होने पर न प्रतीय जीव जगत या उपास्य रूप में प्रतीत नहीं होंगे ऋत्य अर्थम अर्थ माने श्री कृष्ण के बिना ये जो जगत है या उपास्य रूप में प्रतीत हो रहा है न प्रतीत चात्मनी जब आत्मस्वरूप श्री कृष्ण वे प्रकट हो जाएंगे तो ये जीव और जगत उपास्य नहीं रहेंगे तब विद्या माया में जिसके कारण ये जीव और जगत अलग प्रतीत हो रहे हैं उसको मेरी माया समझ आत्मनामा ने श्री कृष्ण की माया तू समझ तद विद्याद आत्मनो माया जिसके कारण ये स्वतंत्र प्रतीत हो रहे हैं स्वतंत्र उपास्य प्रतीत हो रहे हैं ये मेरी ही तू माया जान वो माया दो प्रकार की है यथा आभास यथा तम जैसे आभास जैसे तम आभास का तात्पर्य है कि भ्रम उत्तम तो का तात्पर्य है आवास का तात्पर्य है जैसे वस्तु को न देख पाना उत्तम तो का तात्पर्य है जैसे अंधकार और अंधकार में लाल पीले कोई आकार दिखने लगे उसका नाम है तम आभास और तम। तो आभास का सीधा सीधा संबंध है जीव माया से जीव को अज्ञान हुआ और तम का तात्पर्य है गुण माया गुण माया के रूप में जगत दिख रहा है और आभाष माने जीव माया के रूप में जीव को जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाम है आभाष जीव है सचित आनंद कृष्ण का अंग परंत वो न समझ के जीव अपने आप को समझ रहा है मैं देव हूं और तम का तात्पर्य है देह और दैविक वस्तुओं को ही उपास्य मान लिया तो माया की दो वृत्ति हैं। माया की एक वृत्ति है आवरण और दूसरी वृत्ति है विक्षेप आवरण के द्वारा सच्चित आनंद रूप को ढांका गया और विक्षेप के द्वारा मैं देह हूं यह अभ्यास जीव में उत्पन्न हुआ तब तो विद्या आत्मनु आत्मनुमायाम आत्म न कह करके माया भी स्वतंत्र नहीं है माया भी भगवान की शक्ति है भगवान की दासी है आत्मनुमाया माने मेरी दासी वो माया है उस माया के दो रूप हैं एक आभास एक तम आभास का तात्पर्य है अपने आप को सचित आनंद न मानना और अपने आप को देह मान लेना और तम का तात्पर्य है कि मेरे तीन गुणों के द्वारा जगत की सृष्टि होना ये तो महत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ अहंकार तीन प्रकार का हुआ सात्विक राजस तामस अहंकार से मन उत्पन्न हुआ राजस अहंकार से दस इंद्रिया उत्पन्न हुई तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत उत्पन्न हुए और उन पंच महाभूत और इंद्रियों को लेकर के फिर चार प्रकार के देव उत्पन्न हुए श्वेदज अंडाज उद्विज और जरायुज तो ये हो गया तम तम को क्या कहेंगे जैसे अंधकार के बीच में किसी व्यक्ति को लाल पीले धब्बे दिखें, बोला आपस में तैरते हुए दिखें। इसी प्रकार मेरी त्रिणात्म का माया वहां है तम वह त्रिवणात्म माया ही अनेक अनेक रूपों को प्रकट करती है रूप में जगत को प्रकट करती है तो वह हो गया और हुआ जहां पर है। और में अपने का जहां बोध नहीं हो रहा है तो जीव के अपने स्वरूप का आवरण माया के द्वारा किया माया की दोवृत्ति एक आवरण एक विक्षेप आवरण के द्वारा जीव के सच्चित आनंद रूप को ढांका गया और विक्षेप के द्वारा मैं देव हूं मैं मन हूं यह अध्यास या भ्रांति या भ्रम उत्पन्न किया गया एक यह अध्यास भ्रांति उत्पन्न किया गया जैसे एक जादूगर अपने हाथ से लोहे का कड़ा उतारे और मजमा इकट्ठा करके कहे देखो जी ये क्या है सब कहेंगे लोहे का कड़ा है फिर वो अपने हाथ में लेकर के उस कड़े को कुछ मंत्र पढ़ता है चू मंत्र काली का जंतर और उसको आकाश में उछालता है और तपुदेशी एक सोने का सिक्का उसके हाथ में प्रकट हो जाता है जादूगर ने दो काम किए एक काम यह किया कि उसने लोहे के करे के रूप को छुपाया और दूसरा काम उसने ये किया कि लोहे के करे में उसने सोने के सिक्के की भ्रांति करा दी सोने के सिक्के की भ्रांति करा दी इसी प्रकार माया ने जीव के माया दो प्रकार की एक गो माया गो माया ने तो संपूर्ण जगत को बना दिया परंतु तो जीव माया ने दो काम किए आवरण और विक्षेप आवरण में जीव के सच्चित आनंद रूप को छिपाया और विक्षेप रूप में जगत जो दिख बनाया था उस जगत में ही अहमता ममता बुद्धि उत्पन्न करा दी देहास उत्पन्न करा दिया जगत बना था जो तेईस तत्वों से मिलकर के जो जगत बना था उस तेईस तत्वों से मिले हुए जगत में उस माया ने अध्यास की प्राप्ति करा दी तो वैष्णवगण दो प्रकार की माया मानते हैं एक जीव माया एक गुण माया ज्ञानी जन एक ही प्रकार की माया मानते हैं भ्रम जगत भी भ्रम है और जीव को जो भ्रम की प्राप्ति हुई वो भी भ्रम है वैष्णवगण जगत माया जगत जो रचा गया उसको तो परिणाम सत्य मानते हैं ईश्वर भी सत्य और जगत भी सत्य परंत जीव को जगत के साथ में जो संबंध हुआ इस संबंध को असत करके मानते हैं वैष्णवगण ये कहेंगे आकाश भी सत्य है कुसुम भी सत्य है परंतु तो आकाश कुसुम का जो संबंध है वह असत्य है बंध्या नाम की भी कोई नारी होती है बंध्या जाति की भी और पुत्र नाम का भी कोई पदार्थ है परंतु बंध्या पुत्र ये दो वस्तुओं का संबंध जोड़ देना ये संबंध अध्यास है तो वैष्णव मानते हैं कि जगत सत्य था और जीव भी सत्य था परंतु जीव का जगत के साथ में जो संबंध है वह संबंध अध्यास है तो यथा भाषो यथातमा जीव जो है उसको पहले आवास माने जीव माया की प्राप्ति हुई और तम माने भगवान की त्रिणात्म का शक्ति ने शक्ति परिणाम के रूप में जगत को उत्पन्न किया तो जगत को उत्पन्न करने की पूरी एक सृष्टि की प्रक्रिया है कि सत्य स्तंभ उनकी साम्य अवस्था उसका नाम प्रकृति उस प्रकृति में काल के कारण विक्षेप हुआ जब कोई गुण बढ़ा तब रमगुण से की वृद्धि होने पर माया में त्रिणुणों में जब अंतर आया तो त्रिणुव में सबसे पहले महातत्व उत्पन्न हुआ महातत्व से अहंकार अहंकार तीन प्रकार का उससे मन दस इंद्रिया और फिर तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत और पंच प्राण इनकी उत्पत्ति हुई सात्रिक से मन और देवता उत्पन्न हुए इस तरह से जो अनेक तत्व हैं वे अनेक तत्व मिलकर के विशेष रूप से तेईस तत्व मिलकर के मूल प्रकृति रविकृति ही मेदाद्या प्रकृति विकृति सप्ताह शोर शस्त्र विकार है न प्रकृति न विकृति ही पुरुष ये तेईस तत्व जो है वो तेईस तत्व कहीं मिले और इनके द्वारा चार प्रकार के शरीरों की रचना हुई ये सत्य है परंत परिणामी है सत्य होना अलग है परिणामी अलग है जगत सत्य तो है वैष्णवों की दृष्टि में पंथ परिणामी है जायते अस्थि वर्धते विपरिणाम विनश्यति परिणामी होकर के उसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो जगत सत्य रूप में अलग उत्पन्न हो गया था परंतु जीव का जगत से जो संबंध वो संबंध अभ्यास होकर करके विराजमान है वो तो ये है आवास इसको कहेंगे आवास आवास माने गुण माया और तब माने हरे कृष्ण उल्टा हो गया आवास माने जीव माया और गुण तब माने गुण माया गुण माया के द्वारा तो जगत उत्पन्न हुआ और जीव माया के द्वारा जगत में जीव ने ये मैं हूं देह मैं हूं इस देह में हूं इस बुद्धि को प्राप्त कर लिया भक्ति के द्वारा यह अज्ञान की निवृत्ति होगी और वो समझेगा ना आत्मा अलग वस्तु है शरीर अलग वस्तु है मैं शरीर नहीं हूं शरीर मुझे ठाकुर की सेवा करने के लिए एक नौकर के रूप में दिया गया है एक साधन के रूप में दिया गया है इस नौकर का भगवत सेवा के लिए उपयोग करूंगा परंतु शरीर में नहीं मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं कृष्ण का जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं नित्य कृष्ण दास हूं मैं ये शरीर मुझे भगत सेवा के एक साधन के रूप में दिया गया है ऐसे भगवान ने जो शक्ति तत्व है माने जीव तत्व माया तत्व माया के दो स्वरूप एक माया का स्वरूप त्रिगुणात्मक माया त्रिगुणात्मक स्वरूप जिसके द्वारा जगत की परिणाम रूप में रचना हुई अभ्यास रूप में नहीं परिणाम रूप में रचना हुई और दूसरी उस माया का जीव के साथ में जब भी संपर्क आया तो जीव के साथ में संपर्क आने पर उस माया ने कहीं कुछ प्रभाव डाला जैसे यदि हल्दी के साथ में चूने का संपर्क होगा तो हल्दी को वो लाल कर देगी रोही बना देगी इसी प्रकार माया का जब जीव के साथ में संपर्क आता है जीव क्योंकि अणु है छोटा है इसलिए माया जीव को आवृत भी कर सकती है और उसमें भ्रम भी उत्पन्न कर सकती है परंतु की माया जादूगर का जादू दर्शक को तो मोहित करता है परंतु तो जादूगर को मोहित नहीं करता है इसी प्रकार भगवान की माया अणु जीव को तो मोहित कर लेती है परंतु तो वह मायापति भगवान को मोहित नहीं कर पाती है ये तत्व का निरूपण किया अब इस अज्ञान की जो अध्यास की जीव को प्राप्ति हुई है और ठाकुर ने कृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए जो गो माया के द्वारा उसे चार प्रकार के शरीर दिए और इन शरीरों को वह कहीं पैरासाइट बनकर के परोपजीवी बनकर के वह अपने जीवन को चला रहा है हम सब पैरासाइट हैं परोपजीवी हैं किसी ने किसी दूसरी वस्तु को खा करके हम अपनी जीवन यात्रा को चलाते हैं अन्न को खाकर के तो एक जीव दूसरे जीव को खा करके जीवो जीवन से जीवन उनको खा करके हम अपने जीवन यात्रा चला रहे हैं तो भगवान ने जीव देह और देह की रक्षा करने के लिए जो साधन उपस्थित किए उन साधनों में अज्ञान से ये देह ही मैं हूं ये जो बुद्धि हो गई इस बुद्धि को दूर करने का अब उपाय क्या है दूर करने का उपाय है भगवत भक्ति आगे के श्लोक में भगवान उसी भक्ति का निरूपण करते हैं कि जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना एक तत्व जिज्ञासु व्यक्ति को श्री गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री गुरुदेव कृपा करके मेरे संसार बंधन को आप दूर करा दें मैं जो देह को ही आत्मा माने बैठा हूं ये अज्ञान मेरा कैसे दूर हो इसके लिए आप प्रार्थना करें इसके लिए वह एकावदेव जिज्ञास तत्व जिज्ञासु एक तत्व जिज्ञासु को गुरुदेव के पास में जानकर जाकर के ये ही जिज्ञासम जिज्ञासा करनी चाहिए कौन सी चीज ऐसी है जो अन्वय व्यक से सदा और सर्वदा रह करके विद्यमान रहेगी अर्थात भगवत भक्ति ही है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्राधा रमण हरि गोविंद गताय गौर हरि बोल जय जय श्राधेश